विचार के लक्षण चल रहा था साधारण अनेकांतिक असाधारण अनेकांतिक और अनुप्रसंहारी सिद्धों का विशेष विचार लक्षण आदि हो गया था फिर भी दोबारा आप चाह रहे हैं तो देख लीजिए साधारण से किम लक्षणम साधारण अनेकांतिक या साधारण व्यविचार का लक्षण क्या है साध्य भाव वृत्ति ही साधारणों अनेकांतिक साधिके के का अधिकरण में हेतु का रहना ये क्या हो गया साधारण विचार अनेक अर्थात साध्याण का मतलब क्या विपक्ष विपक्ष वृतित्व सीधे सीधे कहो तो विपक्ष वृतित्व जैसे दृष्टांत उन्होंने लिया पर्वतो वनिमान प्रमेयत्व यहाँ पक्ष क्या है पर्वत है साध्य है वन्नी। हेतु प्रमेयत्व इस इसमान में देखना है ना पर्वतो वन्नी मान, प्रमेयत्व है इसमें हेतु यहाँ पर क्या होगा प्रमेयत्व होगा ना? अब देखो साध्य वन्य हम्म्य भाव क्या हुआ वन्नी भाव है ना साध्य भाव से क्या लेंगे आप वन्य वन्य भाविकरण कौन है कौन है वो जलह पर्वत नहीं हो कौन है जो प्रसिद्ध है वो ही लेनाध्य भाव का स्थान। हो गया कौन जल हृदा तन्य वृत्तित्व किस में जा रहा है प्रमेत्व में क्योंकि जलह्रदादि क्या है प्रमेय वस्तु है अच्छे उनमें भी प्रमेत्व रहेगा है ना अतः जगह आदि वृत्तित्व आ रूपी हेतु में तो साधारण विचार का लक्षण आ गया किसमें प्रमेत हेतु में अतः प्रमे हेतु क्या हो गया साधारण अनेकांतिक या साधारण विचार दोष वाला हो गया ठीक है ना इसे दोष का स्वरूप क्या हो गया साध्य बावत वृत्ति योग्य दोष का स्वरूप आपको वो भी घटा रहा हूं आज दोष का लक्षण किस समय से रहता है हेतु में एक एक ज्ञान विषय प्रकृत हितवच्छेद है ना तो एक ज्ञान में स्विषय ज्ञान स्विषेक ज्ञान प्रकृत हितवच्छेद संबंधे इत्यादि इत्यादि था में लेना है दोष ज्ञान को वर्तमान में कौन हो गया हो साध्य वृत्ति अर्था वन्यवृत्ति वर्तमान दृष्टांत में विशेष ज्ञान से स्विशय वन्य वृत्ति वृत्तिव प्रमेय ये ज्ञान हो गया स्विशयक ज्ञान इस ज्ञान में स्व भी दोष भी विषय है और हेतु भी विषय है है ना दोष भी विषय है हेतु भी विषय हो गया ठीक है तो एक हो गया व स्विशयक ज्ञान इसे क्या लूंगा स्विश ज्ञान ये हो गया ये हो गया स्व ये है स्विशय ज्ञान हमेशा स्व ज्ञान में यदि स्व हेतु का वाचक शब्द न हो यदि स्व शब्द से जिस दोष ज्ञान को ले रहे हो उस दोष ज्ञान में हेतु को कथन करने वाला कोई शब्द न हो तो क्या करना हेतु को जोड़ के स्व विषय ज्ञान बना लेना और यदि इसी में हेतु आ गया हो फिर अलग से जोड़ने की जरूरत जो नहीं है स्व विशेष ज्ञान स्व ही हो जाएगा ठीक स्व ज्ञान हो ये उसमें जो प्रकृत हेतु कौन है प्रमेयत्व उसमें प्रकृत हेतु है प्रमेयत्व क्या होगा प्रमेयत्व उपाधि बने धर्म वो कहा रहेगी प्रमेयत्व में हितु में आ गया इस तरह से दोष इस संबंध से हेतु में बैठ गया आते हेतु क्या हो गया वे विचारी हो गया विषयक ज्ञान में प्रकृत हेतु का विशेषी कल्पना की इस संबंध विषय से यह दोष आ गया हेतु में इसलिए हेतु को क्या कहेंगे हम दुष्ट हेतु हेतु कौन सा है हेतु उसमें भी साधारण वे विचार नामक असत्य हेतु है ना वर्तमान कौन सा चल रहा है साधारण विचार साधारण गांधी नामक दुष्ट हेतु एक बात याद रखना है कोई भी हेतु तो हमेशा सधित्व तो नहीं होता कोई भी हेतु तो हमेशा असधित्व तो नहीं होता निर्भर होता है साधी के ऊपर पक्ष के ऊपर कैसा अनुमान प्रयोग कर रहे हैं आप यही प्रमेत तो हो जाएगा केवल अनुभवी बना दो तो। हेतु तो सधित्व तो भी हो सकता इसे अनुमान पर निर्भर इसमें पूरे अनुमान बोलना चाहिए कहीं भी किसी भी हेतु को सधेतु निर्णय करने से पहले पूरा पक्ष साध्य और हेतु तीनों हिस्से को स्पष्ट बोलना चाहिए फिर कहेंगे अमुख स्तर में ही वो हेतु असधित्व हो गया जैसे वर्तमान में पर्वोत्तो अनुमान प्रमेयत्थ इस अनुमान में ही प्रमेय हेतु क्या है साधारण विचारी हो रहा है ठीक है साधारण विचार दोष का स्वरूप यह हो गया है ना उसको स्व से लेंगे और प्रत्यक्ष घटाया तो वन्य बावत वृत्तित्व हो गया है ना स्व। तो विषय का ज्ञान शब्द से हम क्या लेते हैं दोष और हेतु दोनों को जोड़ के लिया जाए वो क्या हो जाता है स्व विषय का ज्ञान उस ज्ञान में दो चीज विषय बन रहा है कौन सा कौन सा एक तो दोष बन रहा है और दूसरा हेतु विषय बन रहा है, है ना उस ज्ञान में दो विषय एक तो दोष और हेतु उस ज्ञान में विद्यमान जो प्रकृति हेतु हो गया उसका बच्चे क्या है प्रमे उपाधि जाति नहीं हो सकता जाति नहीं होता प्रमे जाति है प्रमेय में जो तत्व रह, रह रहा है वो उपाधि है उस वस्तु में उस उपाय रूपी संबंध संबंध से यह दोष आ गया में को क्या कहेंगे साधारण विचारी को देखने से मालूम हो रहा है किसका विरोधी है व्याप्ति का व्याप्ति का क्या लक्षण पढ़ा था आपने साध अभाव अवृत्ति और, और यह क्या है साधव वृत्ति इसका मतलब जब भी साध्यवध वृत्ति यदि हेतु में आ जाता है तो वह हेतु क्या करेगा साध्यवध अवृत्ति रूपी व्याप्ति को नहीं बना पाएगा है ना इसीलिए यह हेतु तो ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा व्याप्त ज्ञान को होने नहीं देगा क्या साध्यवध वृत्ति होने के नाते साधवध अवृत्ति रूप ज्ञान को होने नहीं देता इसी को हमने कल समझा रहा था ना तत्वता बुद्धि तथा अभावत्ता बुद्धि के लिए प्रतिबंधक होता है घटक तो ज्ञान जैसे घटावा ज्ञान के लिए प्रतिबंधक है जैसे यहां घट है आपने बोल दिया तो आप यहाँ पर क्या है घट का भाव है नहीं बोल सकते आप यहां घट है यह ज्ञान यह घट का भाव है इस ज्ञान का प्रतिबंधक है विरोधी है अवरोधक है अधिकरण है यह मान लो ये हृद है जैसे हृदर अधिकरण में आपने कहा आप यह नहीं कह सकते हृदरूपी साध्य भाव अधिकरण में प्रमे नहीं है नहीं कह सकेंगे ना विरोधी ज्ञान है वो इसलिए साध्य बौद्ध वृत्तिरूपी दोष ज्ञान क्या करता है साध्य बी रूपा व्याप्त ज्ञान को प्रतिबंधित कर दिया जब व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधित हो गया व्याप्ति ज्ञान ही नहीं हो रहा है इस हेतु से व्याप्ति ज्ञान होना रुक गया जब व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ तो परामर्श नहीं होगा परामर्श नहीं होगा तो अनुमिति नहीं होगी सब रुक गए इसलिए गलत निश्चय जो होने वाला था अनुमिति उसको आप रोक पाए यदि उस प्रमेख हेतु में एकांश दोष है यह बात यदि आपको ना मालूम होता तो क्या कर लेते आप व्याप्ति बना लेते गलत उसे गलत परामर्श बनता उसे गलत अनुमिति बना लेते या नहीं इसीलिए इन दोष ज्ञानों को जानना जरूरी है ताकि जो अपने अंदर में रहने वाला अनेक जो हेतु है वो असद हेतु या सद हेतु हम पहचान कर सकेंगे इसी प्रकार दूसरा आ रहा है र्व सपक्ष पक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण असाधारण अनेक आंतिक दोष को लेकर है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्तिर असाधारण सर्व सपक्ष व्यावृत्त है सर्व विपक्ष व्यावृत्त है केवल साधिवत पक्ष में वृत्ति है इसका मतलब क्या हो गया साधिवत वृत्ति इस दोष का स्वरूप क्या रहेगा इस दोष का स्वरूप क्या रहा साध्यवद वृत्ति साध्यवद वृत्ति साध्यवान कौन है पक्ष इसलिए क्या कहना पड़ेगा सर्व सपक्ष और विपक्ष में आवृत्ति ये ना क्या वर्तमान है अवृत्ति सर्व सपक्ष पक्ष पस्य मतलब क्या निश्चित साध्यवध आवृत्ति और निश्चित साध्याभाव में भी आवृत्ति ये है ना निश्चित साध्यवध में भी आवृत्ति हो गया निश्चित साध्य अभावध में भी आवृत्ति हो गया और कहा रह गया इसे बचा संदिग्ध साध्यवध वृत्ति हो गया संदिग्ध साधिवद वृत्ति हो गया और ये दोनों अवृत्ति है सपक्ष में भी अवृत्ति है विपक्ष में भी अवृत्ति है इसलिए अमलक्षण लक्षण लिख दिया निश्चित साध्यवध आवृत्ति, निश्चित साध्यवध आवृत्ति, साध्य भाव अवृत्ति आ, सर्व सपक्ष को ले लिया निश्चित साध्य विपक्ष है ना और विपक्ष आवृत्ति साध्य और पक्ष मात्र वृत्ति अर्थात साध्यवध में वृत्ति है ऐसा मुख्य रूपने में इसी हिस्से बोलेंगे इसको छोड़ देंगे इतने से हम दोष दे सकते हैं और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साध्यवध अवृत्ति का मतलब क्या साध्य का असामनाधिकरण है ना साध्य का सामान अधिक क्या है साध्यवध वृत्ति जिस अधिकरण में साध्य रहे उसी अधिकरण में यदि हेतु आ जाए हम क्या कहते हैं इसको साध्य सामानाधिकरण और साध्य में आवृत्ति का मतलब क्या साध्य का असामाजिकरण क्यों नहीं हुआ है यह नहीं? इसलिए ये जो हिस्सा है इसी से अर्थ निकल रहा है सात्य असाम्राज्य तो ये जो दोष ज्ञान क्या करेगा साध्य साम्राज्य रूप व्याप्ति का प्रतिबंधन कर देगा है साध्य असाम्राज निश हो गया तो साध्य साम्राज्य रूपी व्याप्ति हो सकेगा क्या आ असामान्य अधिकरण क्या करेगा सामान्य अधिकरण ज्ञान को रोक देगा और साध्य में ही आपका व्याप्ति है लक्षण सिद्धांत लक्षण साधिकरण्य व्याप्ति साध्य कैसा होना चाहिए तुम्हें और विशेषण देते हैं जैसे पूर्व पक्ष नौ विशेषण दिया थे तो इनके यहां लंबा चौड़ा कहानी है सीधे समझने के लिए क्या है साध्य सामना व्याप्ति इसमें प्रतिबंधक कौन होगा साध्य असामनाधिकरण्यम प्रतिबंधक बन बंद जाएगा इसलिए लक्षण इतना लंबा छोटा सब छोड़ करके इतना ही ले लो आप साध्य असामनायिकम दोष का स्वरूप हो गया और ये क्या करेगा साध्य सामनायिक रूप व्याप्ति को रोक देगा सामनाधिकरण्यम साध्य असामनाधिकण्य जो है साध्य सामना गण्य रूप व्याप्ति का प्रतिबंधक हो जाएगा इसे दोनों ही व्यक्ति के प्रतिबंधक है लेकिन अलग अलग व्याप्ति के लक्षण का प्रतिबंधक हो रहा है साध्य वो जो क्या था साधारण साध्य अभावद अवृत्ति साध्य अभावद अवृत्ति रूपी व्याप्ति का प्रतिबंधक था और ये जो है असाधारण साध्य सामना रूप व्याप्ति का प्रतिबंधक हो रहा है है दोनों व्याप्ति के प्रतिबंधक लेकिन दोनों अलग अलग व्याप्ति के लक्षणों का प्रतिबंधक बन रहे हैं इसे देखिए न्यायबोधन में कहा था सर्व सपक्ष व्यावृत्तित्व इतना ही ले लिया उन्होंने विपक्ष को छोड़ दिया न्यायबोधन में देखिए क्या लिखा है सर्व सपक्ष व्यावृतित्व कर्त क्या है निश्चित साध्यवद आवृतित्व उसका व्यवहार स्पष्ट करते हैं साध्यवद आवृतित्व कर असामनाधिकरण में दियाध्य का अस्यवध में न रहना साध्य में रहने साध्य जा रह रहे वहां रहता है तो वो साधिकरण्य हो जाएगा साध्य जा रह रहे वहां नहीं रहता है तो साध्य का असामान हो गया इस साध्यवध अवृत्ति का अर्थ कर दिया साध्य असामनाधिकरण और हे तो साध्य असामकरण्य निश्चित है साध्य सामनाज्य रूप में भी आपके ज्ञान प्रतिबंधा फलम स्पष्ट जब यह निश्चय आपको हो गया इस हेतु में साथी की असामान्यता आ रही है तो आपको क्या निश्चय फल मिलेगा उससे साथी व्याप्ति नहीं होगा जब व्याप्ति नहीं होगी तो आगे परामर्शि कुछ भी नहीं होगा। दृष्टान क्या दिया तादा, तादा किसके सके अवृत्तित्व साध्य अभाव आवृत्तित्व साध्य के अण ये अंतर है दोनों ये साध्य साम्राज्य वो बाधक बन रहा है वो साध्य का बाधक बनता है ये अंतर को ध्यान में रख लीजिए प्रतिष्ठान क्या दे रहे हैं शब्द नित्य शब्दत्व पक्ष है शब्द साध्य अच्छा है नित्यत्म और हेतु तो है आपका शब्दत्व नित्य शब्द आपसे पहले समझ लो नित्य शब्द कौन हो जाएगा साध्य नित्यत्व साध्य है नित्यत्व साध्य नित्यत्व और नित्यत्वान कौन हो साध्यवान साध्यवान कौन है इसलिए साध्यवत्व कहो साध्यवान कहो एक ही चीज है ये लिंगे साध्यो तक न मतलब नित्यत्व वाला नित्यत्वान कौन है वो परमाणु है ना परमाणु आकाश काल देव, का आत्मा सब क्या है नित्य पदार्थ सामान्य विशेष है भी नित्य पदार्थ है और सार्भावान कौन हो जाएगा साध्या भाववान का मतलब नित्यत्व भाववान नित्यत्व का अभाववान हो जाएगा नित्यत्व भाव का मतलब अनित्यत्वान है ना नित्यत्व नहीं रहा मतलब क्या रहा अनित्व रहा तो अनित्यत्वानित्यत्वान कौन है घटारी निश्चित साध्यवान से क्या कहेंगे हम अपित साध्य साध्यवान से घटारी क्या हो गया ये पक्ष हो गया अब इन दोनों में तो, तो नहीं है निश्चित साधियों क्या होते हैं सपक्ष निश्चित साध्य कौन विपक्ष होता है प्रमाणवादी इस अनुमान के लिए केवल इस अनुमान की बात कह रहा हूं जिस अनुमान की चर्चा हो रही है शब्दों नित्य शब्द इस अनुमान के लिए सपक्ष कौन हो गया प्रमाणवादी विपक्ष कौन हो गया घटाधि अब दोनों में सपक्ष प्रमाणवादियों में शब्द रूपी चाहती नहीं रहती शब्द तो कहा रहेगा? केवल शब्द में आधे व प्रमाणवादी में शब्द तो का अभाव है इसी प्रकार विपक्ष घटादी में भी शब्द तो का अभाव है इसे सपक्ष, विपक्ष से व्यावृत हुआ कि नहीं हुआ सपक्ष में भी नहीं रहा विपक्ष में भी नहीं रहा उसको व्यावृत कहते हैं सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत हो गया और ये शब्द कहां है केवल पक्ष में रह रहा क्षण आ गया ना आपका सप सर्व पक्ष विपक्ष हो गया शब्द है तो इसे शब्द हेतु को हम कहेंगे असाधारण नहीं मानते उस भाषा से कटाएंगे साध्य साम्राज्य ग्रण्यम की भाषा से है ना साध्य असाम्राज्य ग्रणिम साध्य साम्राज्य ग्रण्यम कैसे अब देखिए साध्य है नित्यत्व ये जिस अधिकरण में है वहां पर शब्द तो नहीं होना चाहिए में अवृत्ति इसको क्या कहते हैं साध्य का असामान अधिकरण है ना साध्य कहा रह रहा है परमाणवादी में नित्यत्व कहा है परमाणवादी में है ना ये रहता है और वहां जो नहीं रह रहा है कौन नहीं रह रहा है शब्दत्व इसलिए शब्दत्व नित्य रूपी साध्य का असामधिकरण हो गया असामना होने से उसमें क्या रहेगी असाम इसलिए में साध्य का असामनाधिकरणता आ, आ, आ गया अतएव नित्य रूपी साध्य का सामान अधिकरण्यता शब्द तुम्हें नहीं आ सकता इसी को कहते हैं व्याप्ति का प्रतिबंध हो गया हो गया साध्य व्याप्ति इस शब्द हेतु में नित्य रूपाध्य के द्वारा आ नहीं सकता साध्य निरूपित तो व्याप्ति होता है ना हमेशा तो साध्य नित्यत्व निरूपित तो साध्य सामना रूपा व्याप्ति जो शब्दत्व तो में आना चाहिए वो नहीं आएगा क्योंकि नित्यत्व निरूपित तो असामिक आ गया किसरे सामना रूपा व्याप्ति नहीं आएगा तो व्याप्ति नहीं हुई तो परामर्श नहीं होगा अनुमिति नहीं होगी सारा कार्य प्रतिबंधित हो जाता है और कोई संशय है इसमें स्पष्ट हो गया अभी चलिए अब आगे इसलिए बढ़ते हैं अनुपसारी न किम लक्षण अनुपसहारी का क्या लक्षण है अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टान्त रहित तो अनुपसारी अन्वय अनुप दृष्टान्त भी व्यरक दृष्टांत नहीं रहा उसका नाम अनुपसारी अर्थात बात हुई है सपक्ष भी नहीं विपक्ष भी, भी नहीं सपक्ष भी नहीं विपक्ष भी, भी नहीं अनुभ दृष्टांत है सपक्ष व्यतिरिक्त दृष्टांत है विपक्ष उन दोनों से दृष्टांत ही नहीं है पहले वाला में इन अंतर् असाधारण अनेकांतिक में दृष्टांत थे और दृष्टांतों में हेतु नहीं रहता था ना? सब पक्ष था परमाणुवादी विपक्ष भी था घटादी उनमें हेतु नहीं था शब्द लेकिन आप क्या कह रहे हैं दृष्टांत ही नहीं है दृष्टांत ही खत्म अब उसमें हेतु रहता है नहीं रहता चिंता नहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है नहीं दृष्टान्त नहीं अंतर समझना तीनों का पहले वाला साध्य बावत वृत्ति हो गया था दूसरे वाला साध्य की असाम अधिक्रणी हो गया ये तो बिल्कुल ना कुछ भी लपड़ा ही नहीं है दृष्टांति नहीं रह गया तो क्या घटा हो गया कैसा अनुमान होता है भाई कहते देख लो यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वा सर्वम अनित्यम प्रमेयत् जो कुछ भी है सब अनित क्यों प्रमेय हेतु वाला होने से अब यहां पर देखो निश्चित साधिवान बनाओ सपक्ष अन्वय दृष्टान योगे यत्र तथा त्रनित्यत्व तत्र तथा अन्यत्म आपने बना तो लिया धन कहा दिखाओगे दृष्टांत तो घटादी में है वह अनित्व भी है इसलिए घटाधि दृष्टान लेना चाहोगे नहीं ले पाओगे क्यों पक्ष पक्ष क्या है आपका? सर्वं। सर्वं से क्या लिया आपने? पूरा संसार में, पक्ष से बाहर घटाधि कुछ मिलेगा सर्वम से बाहर कुछ भी नहीं रहा इसे दृष्टांत नहीं मिलेगा इसी तरह से ये यहां तथा भावत्व ऐसे भी आप अनुमान अपने व्याप्ति बना भी लोगे व्यतिरिक व्याप्ति इसके लिए हाँ आप दृष्टान ढूंढ ढूंढोगे कह सकते हो आप अनित प्रभाव तो मिल जाएगा परमाणुवादी में कहीं प्रमेत भाव नहीं मिलेगा है उसमें विपक्ष व्याप्ति लेकिन आपको व्यतिरिक व्याप्ति बना तो रहा हूं मैं शब्दों से लेकिन दृष्टांत नहीं है क्योंकि जो कुछ भी नाम वस्तु का लोग अमुख जगह देखो व्यक्ति को तो वो जगह क्या हो जाएगा सर्वम कोटि में आ जाएगा पक्ष में चला जाएगा वो इसलिए पक्ष से भिन्न हमेशा चाहे सपक्ष दृष्टांत लो चाहे विपक्ष दृष्टांत लो चाहे अनुभवी दृष्टांत हो चाहे विद्रेक दृष्टांत हो वो क्या होना चाहिए पक्ष से भिन्न होना चाहिए इन्हें सर्वम कहा गर्ग पूरे के पूरे सब पदार्थ आपने ले लिया हमारे यहाँ जो जो न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं इसके अनुसार अनंत जो ब्रह्मांड है वो क्या है सात पदार्थों में छपा हुआ है सात पदार्थ अलग और कुछ नहीं ब्रह्मांड में समस्त सृष्टि क्या है सात पदार्थ में है और सातों पदार्थों को आपने सर्वश पक्ष में ले लिया उससे बिन कुछ भी बचा ही नहीं जिसको दृष्टान्त बना हो गए इसे तात्र स्वयं लिख रहे मूल में सर्वस्या पक्ष सर्वस्या पक्षत्वा दृष्टांतो ना जब सब कुछ पक्षयी हो गया तो दृष्टांत के लिए कुछ बचेगा ही नहीं पक्षों का मतलब क्या सर्वत्र संशयी संशय ही संशय है कहीं भी कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते ना तो निश्चित साध्य आपको निर्णय कर पा रहे हो ना तो निश्चित साध्य भाव को अनवय दृष्टांत मतलब क्या निश्चित साध्यवान सा साध्य अभावान विपक्ष दृष्टान अर्थात साध्य कहीं भी निश्चय ही नहीं हो कि सर्वपक्ष है अतएव इसको क्या कहा है? नया नाम रखा है अनुपसारी रूपा व्यविचारी दोष है अनुपसारणम लक्ष्य की न्याय बोधनी में अच्छा थोड़ा सा पूर्व पृष्ठ में एक टिप्पणी थी कहीं दो नंबर टिप्पण है सत्तर पृष्ठ में दो नंबर टिप्पण रह गया न्यायोधनी का अभाव मैंने साध्यवद अवृत्ति को इन्होंने क्या कर दिया साध्यवद अवृत्ति था ना साध्य वृत्तिभाव अवृत्ति मैने वृत्तिभाव वृत्तिभाव का मतलब वृत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हमेशा कोई भी चीज का भाव पहले भी हमने जानकर बताया था इसलिए घटा भाव का अर्थ क्या होता है घटता घड़ता अभाव घड़ता घटाभाव इसी प्रकार भाव, भाव।, भाव। तो में मैंने वृतित प्रतियोगिता वृत्त भाव यही अर्थ होता है इसको उन्होंने लिखा साधुत्तावच्छन प्रतियोगिता वृत्त भाव वह तो साध्यव आवृत्तित्व निश्चित जब हेतु में साधु आवृत्ति को निश्चय लिया और साध्य वृत्ती विर्ण है साध्य की सामना उसका प्रतिबंधक फलम ये जो मद्रास में किसी पुस्तक में छपा हुआ है पाठम आधुनिका इतना जो पाठ है न्यायोजन में जो लिखा है वास्तव में में ये प्राचीन ग्रंथों नहीं था जब मद्रास वालों ने छपाया तो पहली बार उन्होंने इतनी पंक्ति को मूल में न्याय बोधनी में जोड़ दिया अधिक जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा सच साध्य व्याप्त कुरा अनु प्रामादेयम लेकिन साध्यवद अवृत्ति या साधुदत्ति नाम से कोई व्याप्ति कहीं भी बोला ही नहीं गया बोला क्या गया साध्य या साध्य असामायण यह परिभाषा है हमारी साध्यवद वृत्ति या साधुविद अवृत्ति नाम से कोई व्याप्ति ज्ञान या प्रतिबंध ज्ञानों का स्वरूप वर्णन कहीं भी न्याय ग्रंथ में नहीं है इसलिए कोई स्पर्श लिखकर छोड़ देता है साधवृत्ति यह प्रतिबंधक सामनाधिकरण है व्यापति है और साथ ही अवृत्ति जो है प्रतिबंधक है ऐसा जो यदि कहता है वो गलत है बोलना क्या चाहिए साध्य साम्राजिकम व्याप्ति है और साथ ही असाम्राजिक रण्यम प्रतिबंधक है ये भाषा होनी चाहिए भाषा को लेकर टिप्पणी करने बताया इसलिए मैं जानकर उठाया क्योंकि थोड़ा सा भी अर्थ एक ही है लेकिन भाषा जो शब्द है यदि बदल दिया आपने भले वाक्य का अर्थ कोई फर्क नहीं है वृत्ति कहो साध्य साम्राज्य कहो एक ही चीज है लेकिन मान नहीं है वृत्ति कहना साध्य वड़ वड़ कहना ही ज्यादा माननी है कारण क्या है संबंध की महत्व होती है साध्यवत वृत्ति का मतलब क्या हो जाता है साध्याण वृत्तित्व और वृत्तिता अवच्छे संबंध मुख्य हो गया और साध्य कहेंगे साम्राज्यकरण तो संबंध का महत्व बढ़ गया दोनों संबंध भिन्न हो जाता है इसीलिए सिद्धांत पक्ष में जो अपेक्षित लक्षण है जो शब्दावली है जैसी शब्द प्रयोग किए हुए हैं वही बोलना चाहिए उस अर्थ को समझाने के लिए भले कोई भी शब्द प्रयोग कीजिए लक्षण रूप में ना दूसरे शब्दों का प्रयोग करके आप नहीं बोलना चाहिए ये आप न्याय बोधनी अनुपसारी लक्षण अनुपसारण लक्ष्य अनुति उभय दृष्टताभाव व्याप्त ज्ञान व्यतरिक व्याप्त ज्ञान उभय सामग्री नास्तः दोनों दृष्टांत ही नहीं रहा तो दृष्टान्याप्तिक्ञान का सामग्री नहीं है तो मुख्य सामग्री कौन है दृष्टांत ही है दृष्टान्त है तो व्यक्ति ग्रहण होगा यदि महानस नाम का न हो तो आप युवत ज्ञान होता क्या व्यक्ति कहाँ ग्रहण करते आप ज्ञान मुख्य सामग्री कौन है दृष्टांत स्थल इसी प्रकार से व्यति ग्रहण करने के लिए भी व्यक्त व्याप्ति का जो दृष्टांत स्थल है वो मुख्य है वही नहीं रह गया इसलिए कहते देखो अन्वय दृष्टा व्याप्ति ज्ञान और व्यतिक व्याप्ति ज्ञान उभय सामग्री नास्ती दोनों सामग्रिया यहां नहीं है पक्ष पक्षात्रित प्रसिद्ध है सब कुछ पक्षी पक्षात कुछ भी नहीं अतएव न सपक्षी अन्वय दृष्टा है न विपक्षी व्यतिरक दृष्ट कि विशेषक निश्चय आ विषयक साध्यक सती किंचित विशेषक निश्चय आ विषय साध्या भावक अनुप कि विशेष तो है लेकिन साध्य निश्चय नहीं हो रहा यही तो है ना क्योंकि निश्चित साध्यवान सपक्ष जैसे आपने दृष्टान लिया सर्व अनित्यम अनित्वान कौन है मैं जानता हूं अनित्वान कौन है घटादि विशेष को तो मैं जानता हूं किंचित विशेष कौन हो गया घट व विशेष हो गया लेकिन वहां पर हम अनित्व निश्चय नहीं कर पा रहा हूं क्यों नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि घट विपक्ष को ठीक चाह घट पक्षकोटी में चला गया है इसमें यद्यपि किंचित विशेष है ये जानता हूं किंतु तो उस विशेष में साध्य का निश्चय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो भी विशेष करके हम ग्रहण करूंगा वो चला जाएगा पक्षकोटी में इसे कहते किंचित विशेष होता हुआ निश्चय का अविषय है साध्य और निश्चय नहीं कर पा रहे ना निश्चित साध्यवान हो गया सब निश्चित साध्य नहीं है इसलिए सपक्ष नहीं है अनुदाक नहीं है इसे निश्चित अविषे साध्यक सती इसी प्रकार किंचित विशेष होता हुआ निश्चय अविषय साध्य भावकत्वे व अनुपमहारित ज्ञान से व्याप्ति संशय जन द्वारा व्याप्ति तो ज्ञान प्रतिबंधक है समस्या हो रहा है ये दोष ज्ञान किसको रोकेगा या कोई व्याप्ति ही नहीं बदले जब व्याप्ति ही नहीं बन रहा है तो परामर्श तो होगा ही नहीं लेकिन समस्या ये जब व्याप्ति नहीं बन रही है एक किसका प्रतिबंधक बनेगा पहले आपने देखा अमुक व्याप्ति का प्रतिबंधक आवृत्ति रूपी व्याप्ति का प्रतिबंधक है अथवा साध्य सामना रूप व्याप्ति का प्रतिबंधक है ये किसका प्रतिबंधक है इस प्रश्न का आपको जवाब नहीं मिल पाएगा तब हम कहेंगे कोई ऐसा व्याप्ति कर सकता था एक संशय कोई ऐसा व्यक्ति बना ले तो ये प्रमेतम तत्व का नित्य ऐसा व्याप्ति की संशय होने की संभावना उस संशय को एक प्रतिबंध कर दिया संशय पर ढक्कन लगा दिया संभावना उस संभावना को प्रतिबंधित कर दिया इसी प्रकार कोई ऐसा वितरित व्याप्ति बनाना चाहता था अनित्व भावत्तम प्रमेतम करके ताकि व्याप्ति करने की संभावना संशय हमारे मन में संशय हुआ कोई ऐसा भी कर सकता है व्याप्ति उल्टा सीधा उस व्याप्ति को प्रतिबंध करने के लिए हमारा युप लक्षण काम करता है वो दोनों व्याप्ति हम निश्चयात्मक आवृत्ति ये निश्चयत्म व्याप्ति ज्ञान साहज सामरा ये भी निशात्मक व्याप्ति और ये क्या कर रहा है संस्यात्म व्याप्त ज्ञानों को संशय जनन द्वारा व्याप्ति प्रतिबंध फलम वस्तुस्तु क्योंकि प्राचीन नहीं न्याय न्यायिकों का मत अभी तक जो सुना वस्तुस्तु ऐसी नवीन न्यायिकों का मत वस्तु अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्या अधिकमे अनुपित अत्यंताभाव प्रतियोगी है साध्य ऐसा जो हेतु है उस हेतु का नाम अनुपसारी अत्यंताभाव का प्रतियोगी देख लो जो साध्य आपने बनाया है यहाँ पर किसको बनाया है अनित्यम सर्व अनितम प्रमे साध्य क्या है अनित्यत्म क्या आपका साथ। वो साथ ही कहता है अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो सकता है क्योंकि अनित्व का भाव हमको कहीं न कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहा परमाणु आकाश काल में क्या है अनितत्व का अभाव है यानी उन स्थलों में वो क्या हो रहा है अनित्व अभाव का प्रतियोगी बन गया यानी प्रमाणवादियों में अनित्व रहने के कारण से प्रमाणवादी अधिकरण के दृष्टिकोण में या प्रमाणवादी अधिक आधार दृष्टिया अनीत्व क्या हो गया अत्यंत अभाव का प्रतियोगी सादृश अनित्व को साध्य बनाया है किस हेतु के लिए प्रमे तत्व हेतु के लिए इसे प्रमेय तत्व हेतु क्या है अत्यंत अभाव प्रतियोगी साधक हेतु अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होने योग्य वस्तु है साध्य जिसका ऐसा हेतु हो गया प्रमेत हेतु इसे प्रमे हो तो गया अत्यंता भाव का प्रतियोगी है साध्य जिसका ये समास है यहां पर समास अत्यंता भाव प्रतियोगी है साध्य जिसका अत्यंता भाव प्रतियोगी वर्तमान कल में कौन है अनित्य भाव अनित्व का अत्यंता भाव परमाणुवादी से प्रसिद्ध यानी ना के अत्यंता भाव जो है परमाणु प्रसिद्ध है कहा स्वतंत्रता भाव का प्रतीक कौन हुआ अनित्यत्व का प्रतीक कौन है घट अनित प्रतियोगी का प्रतियोगी अनित्यत्व हो जाएगा हम अनित्य अधिकरण नहीं पूछ रहे परमाणुवादी नहीं बोल रहे अनित्य भाव का अधिकरण कौन है प्रमाणवादी और का प्रतियोगी कौन है अनित्यत्वी या घटाभाव का अधिकरण पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप भूत अधिकरण पूछूंगा तो जहां हम देख रहे हैं उसको बोलना पड़ता है घटाभाव का अधिकरण पूछूंगा तो बोलोगे भूतड़ आदि और घटाभाव का प्रतियोगी पूछूंगा तो घट ही बोलना पड़ेगा यश अभाव सब प्रतियोगी जिसका भाव कह रहे हो उस स्वभाव का प्रति होता है तो खुद वो वस्तु है घटा भाव का प्रतियोगी जैसा घटे अच्छा अनित भाव का प्रतियोगी अनित्य ठीक है ना इसलिए वह अनित्व का प्रतियोगी है साध्य प्रतियोग कौन हुआ अनित वह है साधु का किसका प्रमे इसलिए ये ये चीज कहा आ गया प्रमे में ना? ना किसका है अनित्यत्व भाव का प्रतियोगी अनित्यत्व है साध्य जिसका किसका प्रमेत्पी हेतु का है ना इसलिए प्रमेयत्व में क्या आया अनित भाव प्रतियोगी प्रतियोग्य नि्यत्व साध्यकत्व अनित्व रूपी साध्य है जिसका साध्यकत्व ये जो चित आएगा इसे तुम में प्रमे ऐसा दोष ज्ञान में आने का नाम ही है अत्यंता अत्यंताभाव प्रतियोगी है साध्य जिसका साध्य तत्व आ गया प्रमेत्व अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्यादिकम एव अत्यंता अत्यंताभाव प्रतियोगी है साध्य जिसका ऐसे होने का नाम ही उस हेतु में अनुपसित दोष अत प्रमेय हेतु में अनुपमहारित दोष आ गया ठीक है ना साध्य तत्व इस पर भी टिप्पणी देखिए दो नंबर यहां पर टिप्पणी है बहत्तर पृष्ठ में प्राचीन मत अनुपमार लक्षण अभिधाय नवी मतें तदा वसुत इत्यादि प्राचीन मत में कहा करके नवी मत के अनुसार लक्षण कर रहे हैं वो से अत्यंता प्रतियोगित्व विशिष्ट कर दिया ना साध्यादिक से विशिष्ट साध्य है जिसका ऐसे हेतु को कहते हैं अनुसमारी एक ज्ञान से इस ज्ञान का फल क्या है व्यतिरक व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक अत्य दूषितत्व बोध्यम यह क्या करेगा व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित करेगा देखो प्राचीन मत वाले क्या रहते व्याप्ति संशय को रोकेगा ये कह रहे नहीं नहीं सीधा व्यतर व्याप्त ज्ञान को रोक सकता है ठीक व्यक्ति व्याप्ति ज्ञान क्या है व्यक्ति व्यक्ति क्या है साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व तो। साध्या भाव का व्या व्याप्ति भूत जो अत्यंतभाव का प्रतियोगित होने का नाम ही व्यक्ति व्याप्तित्व और यह क्या कहता है यह भी अत्यंत भाव कह रहा कहते व्याप्त ज्ञान को प्रतिबंधित कर सकता है व्यतिरिक व्याप्त ज्ञान को, को प्रतिबंधित कर सकता है ये विषय ज्ञानम साक्षात अनुमित हो जनक ज्ञान एवा प्रतिबंधकम इसलिए दोष विषय ज्ञान वो क्या करेगा यह तो अनुमिति में सीधा प्रतिबंधित कर सकता है अथवा तजनक ज्ञान कौन व्याप्त ज्ञान जन कौन होता है कर्ण व्याप्ति ज्ञान उसको भी प्रतिबंधित कर सकता है दोषतया सर्वत्र तस्वेदोषतया व्याचनक सहचार निश्चय तार निश्चय अतिबंधक हित्तासंभव उत्तर कारण व्याप्तिशय विरोधिनाक्रत प्राचीन मत अस्वरसोबोध्य प्राचीन मत खंडन कर रहे तो हैं क्योंकि वो लोग मानते हैं ज्ञान संशय संशयात्मक व्याप्तिक ज्ञान का प्रतिबंध करना ही अनुपमारी का फल है ऐसा प्राचीन नहीं है ने कहा था उसको लेकर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं भी न्याय मत में ऐसा नहीं है कि संशयात्मक कोई व्याप्ति मानी ही नहीं जो भी होगा वो करेंगे आप चाहे भ्रांति हो या ना आपको दृढ़ निश्चय रहेगा भ्रम में ही आपका अहंकार रहेगा यही है सबका हालत भ्रांति में तो सबका अहंकार चल रहा है गलत व्याप्ति है यत्र त्रेता से देहधारित्व तंत्र मनुष्यत्म धारण कर लिया आपने व्याप्ति जहां जैसा देहधारी हूं तो मैं मनुष्य हूं पकड़ तो हम मनुष्य अतएव वयम पुरुषोत्तम नहीं। ये तेरे लिंग विशेष चिन्ह पुरुष का दाढ़ी विशिष्ट होने से बदल पुरुष तो होना चाहिए और पकड़ लिया उसको अहम पुरुष है अहम तो थोड़ी है अब इसको अहम कर लिया अब इदम ही अहम हो जाता है भ्रांति के कारण अब देखो क्या है सब पूछेंगे भंडारे में जाकर लड्डू है दाल है सब्जी है सब इधम है ना इधम ही तो बोल रहे हो है, यह है ये लड्डू है ये जो है पुलाव है यह, यह, यह मैं बुद्ध मैं लड्डू हूँ ऐसा बोलोगे क्या आप बोलोगे यह है फिर यहाँ से क्या हो जाता है वो मेरा है। जब मेरे खाली में आ गया मेरा है चुना मेरा है वो जो यह था वो मेरा हो गया जो मेरा था वो गुड़म हो गया अंदर तो मैं हो गया <laughs> तो जो ईदम में तो अहम हो गया यही भ्रांति है असलियत में ये भी क्या है दाल सब्जी वाली तो बना हुआ खून मास बना ये भी इदम ही है यानी इसम को अहम पकड़ने से ही सब गड़बड़ इस भ्रम के पीछे भी व्याप्ति है।, है ना यहां भी व्यक्ति ग्रहण करके बैठा हुआ है और उसे कोई संशय नहीं यदि संशय होता तो कब का मुक्ति हो गया होता संशय ही नहीं है ये शरीर मैं हूं या नहीं हूं ऐसे संशय है ही नहीं ये शरीर मैं हूं यही निश्चय है अनुसमारित है, है? संशय है नहीं इसमें व्यतिरेक है इस व्यतिरेक व्यक्ति को प्रतिबंध करने के लिए हम जो हेतु दे रहे हैं यह शरीर मैं हूं यह निश्चय करने के पीछे जो आप हेतु देते हैं उस हेतु में अनुपंहारित दोष देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जिस कारण से हमारे हेतु में अनुपंहारी दोष है अतएव इस हेतु से जो यह सिद्ध किया जा रहा है यह शरीर मैं हूं यह शरीर में सिद्ध नहीं हो सकता इदम शरीरम अहम आस्पदम क्या अनुमान बनेगा इदम शरीरम अहम आस्पदम या अहम पद वाच ये कोई अनुमान करना चाह रहा है इदम अहम् अहम अहम् अहम पदवाच्य ममत्व ने गृहित्व हितु दे दिया ममत्व न होने से ये अनुप हमारे दो से ग्रस्त हितु क्योंकि जो अहम् पद जो जो है वो सबके सब ममत्व से गृहित नहीं है जो जो अहम पदवाच्य है वह सब ममत से गृहित नहीं होता बड़े शरीर में अहम पद वाच्य ममत से है से गृहित हैोगे क्या आते हुए दोषी हुआ कि नहीं हेतु में इसी हेतु को कहता इसी हेतु को कहेंगे अनुपारी ऐसी हेतु को लेकर के ही सभी भ्रांति में बैठे हुए अपने अंदर में विद्यमान ये सब असभा हेतु में दोषों को ढूंढ लेना पड़ेगा और उन दुष्ट हेतुओं को मन से निकालना पड़ेगा तभी जा करके वेदांत पच सकता है इसे तो का व्याप्त ज्ञान को प्रतिबंध करना ही अनुपसारी वास्तविक फल है संशा तो ज्ञान नाम का चीज होता ही नहीं है ये नवीनों का सारे दे दिया या तो उसको जनक व्याप्त ज्ञान अथवा परामर्श ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो सकता है तेतु तो दोषा क्योंकि उसी के प्रति यह हेतु दोष वाला हुआ है अनुमिति के प्रति हेतु दुष्ट हेतु है परामर्श के प्रति हेतु होता है अथवा ज्ञान के प्रति भी हेतु होता है सर्वत्र साध्य संदेह से व्याप्ति निश्चित जनक सहचारी निश्य, सहचार निश्चय तदात व्याप्ति निश्चय वा विरोधित्व यद्यपि सर्वत्र क्या है साध्य का संशय तो पक्ष मानते ही हैं आप संदिग्ध साध्य वक्ष साध्य तो कहीं ना कहीं संशयग्रस्त है लेकिन साध्य कहीं अन्यत्र निश्चय भी साध्य का अन्यत्र निश्चय ना हो तो अनुमति हो ही नहीं अनुमान ही नहीं बना कहीं कहीं न कहीं और साध्य कर रहे हैं आते क्या आपको करना पड़ रहा है साध्य संशय हो जाता एकत्र संशय से अवश्य बहुत ही तभी आप व्याप्ति ग्रहण करेंगे तभी आप अनुमान कर सकेंगे इसे कहते हैं सर्वत्र साध्य संदेह व्याप्ति हेतु दोष तर्वत्र साध्य संदेह निश्चय जनक सहचार निश्चय व्याप्ति निश्चय का जनक है ना व्याप्त का निश्चय एक साथ सदा रहते हैं ऐसा का नियम निश्चय हो गया तो व्यक्ति का निश्चय कर सकोगे फिर बोल सके तरह पहले ये तो निर्णय होना ध्रुओ अग्नि दोनों साथ साथ रहते हैं ये जब हुआ तब तो आपने निर्णय बोला ये धुमा व्याप्ति ग्रहण हुआ यदि का ही निश्चय नहीं हुआ तो व्याप्ति का भी निश्चय नहीं हो सकता जनक निश्चय तदात्मक तो व्याप्ति निश्चय अथवा वाचर नियमात्मक तो व्याप्ति निश्चय सीधे ले लो निश्चय वोधित सर्वत्र साध्य का जो संदेह होता है क्या होता है व्याप्ति ज्ञान का विरोधी भले ही है फिर भी तद ज्ञान से परामर्श अनुमिति और अप्रतिबंधक अप दया साध्य संशयात्मक जो ज्ञान है न तो अनुमिति का प्रतिबंधक है न तो परामर्श का प्रतिबंधक है के साध्य का संशय पक्ष में होना क्या है हमारे अनुमिति में भूषण है दूषण नहीं है एक बार वेदांत के खिलाफ एक पुस्तक लिखा किसी ने शतदूषण ही द्वैतवादियों ने माध्य संप्रदाय वाले शत ही लिख दिया और वेदांत ने क्या किया वो दूषों को सबक भूषण बनाकर सत भूषण ही लिख दिया जो जो दोष बोल रहे हैं ना वो सभी दोष हमारे लिए भूषण जो संसार के लिए दोष होता है वो महादेव के लिए भूषण होता है आपके लिए सांप खतरा है और महादेव के लिए तो माला आपके लिए जहर मरणांतक हो सकता है और उनके लिए जर नीलकंठ भगवान बना दिया हर चीज और सभी विरोधी शिव जी के अंदर दीखता है और शिव ही क्या है अद्वैत है कई बल अपने साफ कहते हैं शिवम मा सहाय शिवम अद्वैतम अद्वैत को देखना है तो शिव को देखना पड़ेगा और सब कुछ समत्व है विष्णु में समत्व तो नहीं मिलेगा विरोधी चीजें वहां साथ साथ मिलते हैं सूर्य एक तरफ चहर है ऊपर से अमृत पकड़ा गंगा धारा जहर और अमृत एक साथ शाम भी चहरता है सूचक इसलिए कहते कि देखो जहां इस प्रकार का होता है हेतु वह न तो अनुमिति क्योंकि साध्य का संदेह दोष नहीं है वह तो हमारे लिए भूषण है क्योंकि पक्ष में यदि साधु संदेह नहीं होता तो हम अनुमति ही नहीं करते संदेह दोष कहा है यह तो भूषण है इसे कहते हैं सर्वत्र सर्वत्र क्या है पक्ष सर्व पक्ष नहीं आपका सर्वत्र जो साधु संदेह है वह व्याप्ति निश्चय जनक साचार निश्चय है तदा कोई व्याप्ति निश्चय वह विरोधित्व अपनी तद से वो जो ज्ञान है परामर्श अनुमिति का अप्रतिबंधक होने से नोक्त अनुसंहारित सत्य संभव रहा इसलिए आपका जो दे रहे हो पूर्व कौन प्राचीन न्याय लोग जो कह रहे हैं लक्षण वह लक्षण अनुसंहारित दोष का लक्षण जो बनाया वह हेतुओं को असत्य हेतु साबित नहीं कर सकेगा इसलिए हम नवीन न्याय जो लक्षण कह रहे हैं वो लक्षण देना चाहिए ताकि वह लक्षण करेगा व्याप्त ज्ञान वैतृत्व व्याप्त ज्ञान को प्रतिबंधित कर देता तो तो तो व्याप्त निश्चय का विरोधी होने पर भी ज्ञान से तारस ज्ञान है हेत्तावास सामान्य लक्षण अनाक्रांत हेत्वाभास का जो सामान्य लक्षण है वो उस लक्षण में नहीं है किस लक्षण में अन्वय का तो लक्षण बनाया उस लक्षण में हेत्स का सामान्य लक्षण भी नहीं घटता अत्या का लक्षण क्या होना चाहिए अत्यंताभाव प्रतियोगी साधिक ये अनुपसमारी का लक्षण अत्यंत अभाव प्रतियोगी साध्यकत्व यही अनुपसमारी का लक्षण उचित है